म लाल की जय शिवृंदावन बिहारी लाल जय श्री जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोता राधा रम हरि गोविंद जय राम हरिंद Govind Jay Jay Govardh Jay Jay Govind Jay Jay Govardh Jay Jay Shri Raghavendra Hari Govind Jay Jay Shri Raghavendra Hari गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय राह हरि गोविंद जय जय श्री बुलना हरिदी ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तम ओं जयत पराशत सूं सत्यवती हृदय नुम यमलगंत वाग्म ममक जलप्रवतीस विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्षम जगद्धामम नमा हृदय येरणया प्रवर्तिहम बरा हरे पदकमल वंदेषी चैतन्यदेव ंदेह वैष्णवाणी साघुना श्री राधा सह गणलता संगीर्तन कमलायता बंदे जगत कर्णिस्तुका नारायण जयम देवी आसन सरस्वती व्यास पतो जयंती रामछाभ्य प्रदार सिंधुभ्यक्ता पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः हे सनातन प्रभो कर्णामशे हे रूप दुर्ग जनक दयावोक हे भक्ति सुमते रघुनाथदासजी दया सी यत्वी यत्वी बनानी तो, तो बोलो सभी वैष्णव ुलसी बना ऋषि चरणार्विंद आप लोगों के आशीर्वाद से पुनः श्री राधा सिद्धांत इसके पाठ का योग सौभाग्य प्राप्त हुआ है ष्टि तो बनाए रखें और शक्ति संचार करें श्री किशोर जी स्वयं श्याम सुंदर की अंतरंग लीला में आसज्य हो जा श्याम सुंदर का जहां रस है रस के दो पक्ष होते हैं एक होता है आसक्त दूसरा है जिसमें आसक्त हुआ जाए श्रृंगार प्रिया लाल दोनों एक दूसरे के लिए आसक्त और असह्य दोनों एक किसी की और आसक्त होता है और जिसके प्रति आसक्त होता है वो विषय उसको हम कहते हैं आसज्जित जो आश्रय है जो आसक्त हो रहा है उसको हम कहेंगे आश्रय जो आसज्य है जिसमें आसक्ति की जा रही है वो कहलाएगा आसज्जित आसक्त में जो भाव रहता है उसका नाम है स्थायी और जिसके प्रति आसक्ति होती है उस व्यक्ति को उस विष को कहा जाएगा असर्य जो आश है वह रस के भाव के परिपाक को अर्थात भाव के रसरूप को प्रस्तुत करेगा इसलिए दोनों ही नाम कही दिए गए भाव को अधिक स्पष्ट करने के लिए और नाम दिया गया राधा सुधानी जी की अपेक्षा राधा रस सुधानी जितना अंडरलाइन कर रहे हैं रस शब्द को राधा रस सुधानी इसको हम अंडरलाइन कर रहे रस क्यों का कि इस ग्रंथ में श्री शामसुंदर वे आसक्ति चीज नहीं है श्याम का हम ध्यान नहीं करें बल्कि शामसुंदर स्वयं श्री राधा रानी की सेवा करते हैं शामसुंदर सुंदर है आसक्त और राधा राधारानी है असज्ज इसलिए जो जिसका ध्यान किया जाए भाव ही परिपाक प्राप्त प्राक्त करके रस अवस्था को प्राप्त करता है तो श्री श्याम सुंदर में भी ली अंतरिंद लीला में श्री राधा रानी के प्रति ये मेरियु वास्त हैं यह भाव कहीं प्राप्त ऐसी स्थिति में शिव आदि का स्वयं रस हो गई में वर्णन किया गया कि श्याम सुंदर रस है रसोसा शाम सुंदर को रस बताया क्योंकि तो हमारे आसक्ति के वे कहीं फल है हमारी आसक्ति के वे कहीं सब्जेक्ट है परंतु यहां सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमारी आसक्ति के ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है सब देते हैं हम और ऑब्जेक्ट है श्री श्याम सुंदर इसलिए श्याम सुंदर को कहा गया रसिश जहां अंतरंग लीला श्री प्रियालाल का श्रीमद वृंदावन बिलास है जहां श्रीमद मधमोहन श्रीमदावन में आप अंतरंग में किसी दूसरे के लीला के लिए लीला नहीं निज रास विरास में विराजमान वहां पर श्याम सुंदर के लिए भी ध्यान करने की विषय आसक्ति की विषय श्री राधा रणी बन जाती है और श्याम सुंदर के हृदय में जो भाव है वो भाव कहीं विभाव अनुभाव संचारी भाव सामग्री से सुपुष्ट होकर के रस अवस्था को प्राप्त हो जाता है ऐसी स्थिति में श्री राधिका को रस कहा श्याम सुंदर हो गए रस का आस्वादन लेने वाले और रसनीय जो पदार्थ है आस्वादनीय जो पदार्थ है वो आस्वादनीय पदार्थ हो गई श्री राधा बहुत बारी की जवाब प्रेम में अपने दोनों दोनों के लिए आश्रय विषय है परंतु फिर भी श्री राधा ने को मांगा गया सामान्यतः आश्रय श्याम सुंदर को मांगा गया विषय तो अंतरंग लीला कहीं ऐसी होती है जहां पर श्री श्याम सुंदर स्वयं बन जाती है आश्रय और राधना बन जाती है उनकी विषय इसलिए किसी अंतरंग क्षण में जब मंजिली गण ये देखती है कि श्री श्याम सुंदर स्वयं रस के आश्रय बन करके आसक्त होकर के विशेष रूप में रूप में श्री राधा रानी का दर्शन करते हैं और राधा रानी के एक तथा कटाक्ष को प्राप्त करने के लिए जब वे व्याकुल हो जाते हैं तो ये जो सुंदर का स्वरूप होगा उस समय सुंदर का जो स्वरूप सामने आएगा वो स्वरूप सर्वोत्तम रस्मय इससे बढ़कर के और कुछ जहां सुंदर अपने संपूर्ण ऐश्वर्य संपूर्ण संपूर्ण बल संपूर्ण ज्ञान संपूर्ण वैराग्य इन सबों को त्याग करके ऐश्वर्य समग्र से षड्वर्य जो है विध से ज्ञान वैराग्य इन सब को पूरी तरह से भुला करके और श्री परिपूर्ण रूप से स्वयं आसक्त होकर के आसक्त जी श्री प्रिया जी का ध्यान करते हुए विराजमान है तो सखीगण जिस समय ये देखती हैं जिस समय ये देखती हैं कि ओह उपनिषद जिन श्री श्याम सुंदर की ऐसी आराधना करते हैं वे श्याम सुंदर आज प्रिया की एक कृपा कोण को, को प्राप्त करने के लिए तरफ रहे हैं जब प्रिया कभी श्याम सुंदर को रस में निषेध करते हुए हटो दूर हटो ऐसा कहकर के अपने अंचल से यदि झटका देती हैं और झटका देने पर अंचल को हिला करके यदि कहीं वे मोटाईत भाव को प्रकट करती हैं कुटिबित भाव को प्रकट करती हैं तो उनके अंचल के हिलने पर जो वायु चलती है और तो वो वायु यदि श्री श्याम सुंदर को लग जाए तो श्याम सुंदर धन्य धन पवन कृथा अपने आप को कृतार्थ मान लिया तो श्याम सुंदर की ये जो स्थिति है वे अनंत कोट ब्रह्मांड के वे नायक हैं और ये है वो है और अनंत अवतावनी के बीच है ये बहुत सुनते रहे पर श्याम सुंदर का वो जो स्वरूप दर्शन करके मंजिली को आनंद प्राप्ति नहीं होगा मंजिल को आनंद की प्राप्ति होगी तब जबकि श्याम सुंदर जांच जूठन पाइए और हाहाकार और जो ठाकुर कह बोली है सब कुछ कि मंजिलियों से कह रहे हैं कि किशोरी जी ने जो तुझे पान दिया उस तो पान में से एक जा जरा सतफड़ मुझे दे दिया जाचे जूठन पाइए किशोर जी जूठन पाने के लिए जाचे याचना करती और हाँ खाए, वो वो नई दासी, भी में में सुंदर से है वो भी कहती है प्रिया जी के बल पर आकर के हटो दूर हटो जी हमें दूसरा काम करने को हमारे रास्ते को मत रुको अशी श्याम सुंदर उनके पर प्रकरण उस दासी के प्रण के भी हाँ खाते हैं बोले अभी ऐसा मत कर तेरे ने अभी जो पांव का बिगड़ा किया था, था तो पांव पर उसने हाँ और जैसे उस समय किशोरी जो कभी मान में तुम तो ठाकुर हो तुम तो बड़े हो हो ऐसा करोगे ही ये तो राजकुमारों के गुण है राजकुमार तुम तो राजकुमार के गुण हो ऐसे ही खुद दिखाओ हमारे पास में हीओगे तुम तो चंद्रावली जी के पास में जाओगे ऐसा कहकर के यदि श्याम सुंदर से करके तुम तो ठाकुर हो तो ठाकुर सकुचा या कोई ठाकुर कहते उनसे बोलने तो उनको और संकोच की प्राप्ति हो जाती तो यहां पर श्याम सुंदर बन जाते हैं आसक्त श्याम सुंदर के असभ्य रूप में मंजरी को अपना सुख प्राप्त नहीं होता जहां पर कि श्री राधिका आसज्य हो और श्याम सुंदर आसक्त तो हो तो उस समय मंजरी को श्याम सुंदर के रसात्मक रूप का दर्शन करके जो सुख की प्राप्ति होती है वह सुख की प्राप्ति श्री श्याम सुंदर को सज रूप में दर्शन करने में प्राप्ति नहीं होती इसलिए श्याम सुंदर की रसिकता सर्वोत्तम स्वरूप होता है वहां जहां पर श्याम सुंदर स्वयं आसक्त होकर के श्री किशोरी जी वे जी होकर के जहां विराजमान होती है किशोरी जी बन जाती हैं ऑब्जेक्ट रसके श्याम चंद्र बन जाते हैं सबके और श्री राधा रसुधन इसी रस को कहीं प्रकट करने वाला एक अपूर्व ग्रंथ इसलिए जो रासलीला है यह रासलीला किसी ध्रुव प्रहलाद अम्बरीश के ऊपर कपड़ा करने के लिए नहीं रासलीला के प्रसंग में एक बात कही जाती है कि ये जो रासलीला है ये राशलीला श्री श्यामचंदर की स्वस्वरूप में लीलाज स्वरूप में लीला और में, में यदि कभी अपने ही शरीर को पैर में दर्द हो रहा है और तो कोई अपने शरीर को पैर से हाथ से दबाए तो हाथ छोटा हो गया क्या कभी अपना सिर रहा है और सिर दबा रहे हैं तो क्या हाथ मोकन हो गया और सिर मालिक हो गया है? तो श्री श्या सुधि अपनी ही स्वरूप श्री राधारानी के चरणों को पलटते हैं तो तो राधा है श्याम सुंदर कोई छोटी थोड़ी नहीं जाएंगे उनकी कोई महिमा घट तो नहीं जाएगी बल्कि महिमा उनकी और बढ़ेगी तो के विषय में कहा गया महाराज के विषय में कि महाराज किसी दूसरे ध्रुव प्रल्लाद गजेंद्र उनकी रक्षा करने के लिए यह लीला नहीं है यह लीला श्री शाम चुंदर की स्वस्थ रूप में लीला है और अपने स्वस्थ रूप में यदि अपने ही पैर को अपने हाथ से दबाया जाए तो हाथ छोटा भी हो जाता है और सिर को यदि कहीं नीचे झुकाकर के देखा जाए तो सिर कहीं अपमानित नहीं हो रहा अपने ही किसी हाथ में चोट लग गई है और सिर झुकाकर के देख रहे हैं हाथ को ऊंचा करके तो हाथ ऊंचा हो गया और सिर नीचा हो गया तो ये ऐसा नहीं माना जाता है ये स्वरूप तो में ऐसा नहीं माना जाता है इसी प्रकार श्री श्यामसुदर के द्वारा श्री किशोरी जी के श्री चरणारिंद की बद्धता करना और किशोरी जी के यदि मानवीय स्वरूप में कुटमित तो भाव में यदि अंचल से श्याम सुंदर को दूर हटाती हटो जी हटो ऐसा कहकर के अंचल को जो भी हटाती है और तो अंचल को हटाने पर यदि वायु धन्यानता श्याम सुंदर को लगती है तो श्री श्याम सुंदर अपने आप को धनिया के धन्य मानने लगते हैं तो यहाँ पर श्याम सुंदर का किसी भी तरह से हीनता प्रकट हो रही है बल्कि रस के अतिशयता में वह सर्वोत्तमता ही प्रकट हो रही है और इसीलिए इस ग्रंथ की विशेष पात् स्थापित करने के लिए दोनों नाम दिए गए एक नाम दिया गया राधा निधि श्री राधिका स्वयं अमृत रूप है अमृत की निधि है और दूसरा एक नाम दिया गया कि राधा रस्वधामिधि राधा रस्वधामिधि का तात्पर्य है कि जहां श्याम सुंदर भी आसक्त बन जाते हैं और श्री राधे हो जाती है वे रसरूप हो जाती हैं और श्याम सुंदर का जो हृदय का भाव है स्थायी भाव वो ही विभाव अनुभाव संचारी भाव की सामग्री से सुपुष्ट होकर के रस अवस्था को प्राप्त हो जाता है ऐसी राधा रस सुधन निधि में श्री श्याम सुंदर का भी अनुत्य ग्रहण करके मंजरीगण मंजिलीर राधा स्नेहा है, है। परंतु समस्ने होते हुए भी सखियों की जो प्रीति है वो तराजू में तो एक पर्णे में रखा जाए श्यामचंदर को दूसरे पर्णे में रखा जाए राधारणी को तो राधायणी का पढ़ रहा कुछ दबा हुआ नवाबुआ रहेगा कुछ भारी रहेगा ऐसे ही सखियों की सारी प्रीति श्री राधिका में ही विशेष रूप से है और अपने स्वामी की महिमा का दर्शन करके सखी के गौरव का क्या चलाश्याम दास बाबा कि एकदम सफेद अचला सफेदी एकदम बिल्कुल हुआ। बड़ी किसी ने कहा तो क्या बोले, बोले हम ऐसे वैसे नहीं है किशोर जी के दास दासी है तो क्या मेरी को चल रहे दासी है, है, तो है। बिल्कुल एकदम बिल्कुल बिल्कुल चौक बंद करके पूरी तरह से रहना चिंतित देह में विराजमान है वहां पर निकुंज की दासी उनको जो भी वस्त्र मिले हैं किशोर के मिले हुए प्रसाद तो की वस्त्र पहन रही है तो सुगंध दासुलंक इसलिए कोई ऐसी चल पहन करके रहने वाली है हम तो निस्वरूप ये, ये तो यहाँ पर वो सखी जो है वो कितनी जाती है आज सोलह माह श्लोक तो प्रणाम करते हुए विकल्पित नहीं है उज्जागरण रसक नागर कुंजो कुछ कृतवती मुदाज सुस्तमा सुभोज पाकम राधे कदाप कर लाल अब ये दासी जो है वो दासी अभिलाषा कर रही है उज्जागर रसिक नागर संग रंग भिक्ष प्रिया जो आपने संपूर्ण रात्रि जागरण की श्री की रस सेवा स्वीकार करते हुए स्वीकार करना श्याम सुंदर तो की सेवा ही कर रही है ऐसा नहीं कि वे सेवा करवा रही है उनका करवाना भी सेवा करवाना भी श्याम सुंदर को सेवा प्रदान करना तो उज्जा श्री रसिक जन एक क्षण भी शांति अभ्यून्यता जहां प्राप्त तो होती है वहां पर श्री श्याम की सेवा से ये जो महाभाव दशा में प्राप्त है उनमें तो अभ्यर्थकाल पूरी कहती है जब साधारण रति उत्पन्न हो जिसमें हुई है उस व्यक्ति की ये दशा है कि वो भाव जो भाव उदय मात्र हुआ है जाते हृत्य को ले जाने, उसमें शांति कष्ट को शांति, अव्यर्थ काल मेरा एक क्षण भी व्यर्थ नहीं क्या भगवत चिंतन में ही मेरा क्षण क्या शांति अव्यर्थ कालत्व विरक्ति माने शरीर को सुख मिले इससे व्यक्त और प्यारे को कैसे सुख दिया जाए इसमें सनासना सना आशा कभी तो प्रियालाल मेरे ऊपर कृपा करेंगे कंठा और मैंने और मिल यहां भूख कम नहीं हो रही है उत्कंठा तो और, और बढ़ रही है नाम गाने सदाचित उनके नाम में और लीला गायन में तो अपने क्षांति मानुश आशा समुकंधा मान गांधी सदा थी आसक्ति स्पक गुणाक्षर के गुण के आख्यान में सदा सदा आसक्ति प्रिया जी के लालजी के गुणों के, के आक्षा में सदा आसक्ति और प्रीति स्पक बसंत स्थलें उनके निवास के स्थान स्थल में प्रीति ये अनुभाव शांति माने कष्ट को सहन करना फिर अभ्यर्थ काल माने समय व्यर्थ करना, फिर वैराग्य फिर मान माने अभिमान शून्यता फिर आशावंद माने आशा रखना उनकी कृपा मिली फिर समुद्र था और भी आशा में और भी कृपा मिले और भी कृपा मिले ये उत्कन था नाम नाम में रुचि नाम नाम में नाम लक्षण है नाम के द्वारा रूप रूप के द्वारा गुण, गुण के द्वारा नाम गुणाक्षा नाम नाम उनके गुणों के आक्षा में आसक्ति और धाम में साक्षात स्थल बसंत स्थल श्री वृंदावन ने वृंदावन रज में अब इत्यादि अनुभाव भाव इसके बाद में ये जो अनुभव और सारे गुण आ जाएंगे सारे विद्या, ये उसमें अपने भक्ति के द्वारा नाम का प्रभाव आने पर सारे गुण अपने आप आते हुए चले जाएंगे इत्यादि अनुभावी जाते रत अंकुर तो रति का अंकुर मात्र जहाँ उत्पन्न हुआ है वहां जो इतने सारे गुण थे तो श्री प्रिया ये जो कि मारना क्यों महावाओं को रूपाना है उनका तो कहना ही क्या उनमें सारे गुण रूप से ब्राहमान हो जाएंगे उजागरण मेंशोरी जी का जो रात्रि भर जागना वो तो श्याम सुंदर की सेवा की श्याम सुंदर का रात्रि भर जागना वो तो प्रिया की सेवा के लिए तो उजागरण जहां पलक भी नहीं झपकी उजागर रात्रि भर झकते हुए श्री श्याम या कौन जो बात अवहू और अवहू और अवहू और सखी पड़ती है कि कौन सी बात है प्रियालाल में कि प्रिया जी कहती है अभी तो और दर्शन करो लो जरा एक बार और देख लू एक बार और देख लू एक बार और देख लो एक बार और, एक बार और, एक बार और, एक और भी देख लू या कौन जो बात अब हूँ और अब हूँ और अब हू और एक बार और एक बार और एक बार और भी तो ये जो उजागर है ये उजागर का ये रहस्य है कि यहाँ कहीं भी तृप्ति नहीं होती है प्रिया जी को ऐसी श्री लाल जी प्रिया जी की सेवा करते करते कभी भी तृप्त नहीं है क्योंकि रसिक नागर नागर का अर्थ है रस की वृद्धि में कुशल नागर शब्द का अर्थ होता है रस की वृद्धि में कुशल यहां श्री वृंदावन युगल और सखियों के रस की वृद्धि में कुशल हैं सखिया श्री युगल की वृद्धि में कुशल हैं श्री लालजी प्रिया जी के रस की वृद्धि में कुशल हैं और श्री प्रिया श्याम सुंदर के रस की वृद्धि में कुशल हैं नारों की भीड़ लगी हुई रसिक ना और रसिक कहकर के दिखाया कि रसिक कौन बोले जीव ईश मिल दो नाम रूप गुण पर हरे रसिक कहावे सोय जो जल घोरे सदर दुर्दास जी कह रहे हैं कि जैसे चीनी जल में मिलकर के अपने स्वरूप को भुला देती है स्वाद को रखती है अपनी कठोरता को पूरी तरह से भुला देती है ऐसे ही रसिक वो जो कि मुझे सुख मिले इस भाव को भुला दे और तो प्यारे के सुख में ही अपने आप को मिला जल में तो मिठास मिला नहीं परंतु तो अपने अस्तित्व को अपने सुख को चीनी जैसी मिटा दी उसका नाम है रसिक ऐसे ही प्यारे को सुख मिले इसकी तो उनको परवाह है प्रिया भी रसिक है लालजी भी रसिक है श्री वृन्दावन भी रसिक है सखी भी रसिक है यहाँ रसकों की भीड़ है। और एक जमाना ऐसा था वृन्वन में कि ये भी किसी को रसिक नहीं कहते थे तो बुरा नाम ले आज जी बहुत बड़े विद्वान हैं क्या है ये बड़े पंडित हैं परंतु तुमने रसिक नहीं कहा तो बुरा लग जा इसका मतलब हमें कुछ ही नहीं हमारे को नहीं पहचान रसिक कहा ना ये कहीं अनिवार्य था ये इसकी सबसे बड़ी चाह रहती थी तो रसिक कहा हमको रसिक क्यों ने कहा रसिक वर्ग ये रसिक वर्ग श्री सूरदास जी हनुमान जी रसिक वर्ग कहकर के उनको कहीं संबोधित करना ये बड़ी बहुत बड़ी बात पंडित होना बड़ी बात नहीं है, होना बड़ी बात नहीं है भैया भैयाकरण होना बहुत बड़ी बात नहीं है सखीगन तो युगत सरकार को निरंतर निरंतर कभी भी प्रेम में मूर्छित नहीं होने देती है और प्रेम को जगा अभी सखी श्याम सुंदर आ गए हैं इस समय प्रेम मत होना जागृत प्रिया जी को मूर्छा आती है तो सखीरण प्रिया जी की मूर्छा को आने नहीं देती उनके तो उठने से उठ जाएगी तो आएगी प्रयास ये रहता है कि प्रिया को कहीं मूर्छा नहीं आ जाए है, बोला ये प्रयास करते हैं बोले अग्नि सखी ये मूर्छित तो होने का समय नहीं है ये जो समय है ये प्यार से प्यारे की रूप माधुरी के निरंतर निरंतर श्रवण करने का समय है इसका निरंतर निरंतर दर्शन कर आस्त इसलिए मूर्छित नहीं होने देती तो वही बात कहीं चीज चर्चा मित्र कही कि प्रेमानंद बसे कभु सेवानंद बाधे से प्रेमानंदे प्रति भक्त महाप्रु य प्रेमानंद कभी सेवानंद में बाधा डालता है तो भक्त को बढ़ा करके नहीं मानता है वो तो सेवा भी उनको बड़ा करके मानता और उसके लिए दिया, दिया, कि कभी का दिया। कि का के ऊपर यदि उद्धव और सात्विकी ये चमक कर रहे और सात्विकी का यदि चमक में कृष्ण रूप पर दर्शन करते करते उनका पंखा रुक जाए चमर रुक जाए और जब उनको चेत आ रहे तो अपने आप को धकारते हैं तो हर हाँ, मेरे हाथ क्यों को कितनी गर्मी लगी होगी मैं तो प्रेम में मूर्छित हो गया पर ठाकुर जी को गर्मी लग रही हो श्रीमं महाप्रभु से जितने भी भक्तगण हैं वे सब यही कहते हैं महाप्रभु का भी समुद्र नकून पर जगन्नाथ जी वृंदावन की रसकेली का ध्यान करते करते और रसकेली में समुद्र में बह गई और किसी मछुए के जाल में आ गए और मछुआ ये समझ रहा है कि अभी कोई मुर्दा आ गया है मेरे जाल में दुखी हो रहा है आए आज कौन से चला चला आज एक भी मछली नहीं आई परंतु तो बड़ी जाल कितनी बड़ी मछली आ गई है जब जब देखा तो देखा अरे मछली नहीं है कोई मोड़ना तो दुखी हो रहा है और उस समय किनारे पर लाकर के अपने जाल को जाल को कहीं खाली कर रहा है हिला करके और हिलाने पर जब महाप्रभु के किसी अंग का स्पर्श उसको तो हो जाता है तो वो तो प्रेम में विमल हो जाए महाप्रभु का स्पर्श हुआ है तो प्रेम में विमल हो जाए नाचने लग जा रहे और श्री सोम दामोदर ढूंढते ढूंढते आ रहे हैं के महाप्रभु गए उस कहा रोते हुए बिकलते हुए उछलते हुए किसी चालक को जब देखते हैं मछूरे को देखते हैं तो पहचान जाते हैं कि जरूर महाप्रभु का संग इसको हुआ होगा तभी इस तरह से रो रहा है उस समय जब उसे उसके पास में आते हैं वो तो कहता है मुझे छूना मत मुझे एक प्रेत लग गया भूत आ गया तो स्वरूप दामोदर कहते हैं घबराए मत मुझे नृसिंग मंत्र से दहे और ऐसा कहकर तो उसके काल के ऊपर एक चाटा लगाते हैं वो कहता <laughs> बोले क्या भूत होता नहीं बोले नहीं एक चाटा होगा आगे बोले बता क्या हुआ सही सही वो कहता है कि मेरे जाल में कोई मुर्दा आ गया था उसको छुआ उस मुर्दे में कोई कोई प्रेत था वो प्रेत मेरे ऊपर आविष्ट हो गया है इसलिए मैं कूद रहा हूं बोले भाई ये बता तो मुर्दा है कहा जब देखते हैं तो रेती में सने हुए शिव महाप्रभु मूर्खित अवस्था में प्रेम अवस्था में विराजमान जब महाप्रभु को ये सब भक्तगणते हैं देखते हैं, हैं, महाप्रभु की होती है, और श्री का का जब दर्शन दर्शन करते हैं, का दर्शन करते मैं यहां कुल में कैसे आ गया मैं तो वृंदावन में श्री जगन्नाथ जी में जल केली लीला का दर्शन कर रहा था तो उस समय सारे भक्तगण कह रहे हैं कि तुम तो मूर्छा के छल से वृंदावन की रस क्रीड़ा का दर्शन करते हो परंतु हम सब तुम्हारी इस वृद्धा दशा को देखकर करके कैसे व्याकुल हो रहे थे रहने दो रहने दो अपने स्थान पर चलो ऐसा कहकर के सब लेकर के आते हैं महाप्रभु को तो यहाँ पर मूर्छा वो बड़ी वस्तु नहीं मुख्य वस्तु जो है वो रस का आसवाद तो उजागरण में सखीगण भी श्री प्रिया जी को कभी भी मूर्छित नहीं होना बल्कि जागरण बनाए करके बना करके रखती है लालजी को मूर्छित नहीं होने देते हैं देते हैं लाल को लाल जी को जागृत करके रखती है और तो प्रिया लाल इन दोनों के उस माधुर्य का दोनों आस्वादन करें। इसमें ही भूमि रहती है उजागरण और रसिक शेखर रसिक का तात्पर्य है कि इनमें अपना सुख तो पता है ही नहीं ताजी विकार भ्रम दिन दुर्वे दिन को भाग कहते नहीं विकार क्या है बोले तेरा सुख तेरे पास मेरा सुख मेरे पास पहले अपना सुख अपनी जिम्मे में रख लू फिर तेरी बात सोचू ये हो गया बेकार और भ्रम माने जाने कृपा मिलेगी कि नहीं मिलेगी इन दोनों चीजों को छोड़िए बेकार और भ्रम बिन्न दुल माने प्रतिदिन प्रत्येक क्षण शिव प्रियालाल की ये सखी निरंतर निरंतर सेवा करती हुई रहती है ऐसी इन सखियों का तुमको भाग कह तो नहीं आवे तुमका भाग क्या वर्णन किया जाए इन सखियों का भाग भी वर्णन नहीं किया जा सकता तो ये रसिक हैं तो उजागरण और रसिक रसिक का मतलब है सखियों में लालजी में प्रया में और चारों में कहीं भी अपना सुख है ही नहीं और ये नागर नागर होकर परंचतु। सभी सभी परंचतु। के विराजमान नागर का तात्पर्य है रसिक बुद्धि में परम चतुर् सभी सब परम इसलिए जो रसिक जन कहते हैं ना कि नुकुंज के सभी बात सवासेर के होती हैं तुम कह रहे हो परंतु एक बात कहता है कह रहे तू शेर का है तो मैं सवाशेर का ऐसे नुकुंज के जितने भी बात है एक छोटी से छोटी जो नई से नई जो मंजिली दासी है वो मंजिली सवा से एक की है वो भी एक से बढ़कर के रस में कम नहीं है तो नुकुंज के जितने भी बांक है सब सवा से एक के हैं इनमें कोई भी कम नहीं है इनमें किसी में भी कोई बट्टा नहीं लगा हुआ है कि तो तो तो बट्टे को निकाल दो तो चलो कंतोल हो जाएगी घरतौल हो जाएगी ये घरतोल वाले नहीं है ये सब के सब बढ़तोल वाले ही है ये सब के सब ऐसे हैं जो कि बढ़कर के हैं तो कुछ के सब बात शिव वृंदावन निकुंजी वृंदावन निकुज जी के जितने भी बाट हैं, वे सब के सब नागर होकर के विराजमान तो रसिक नागरिक संग रंग नहीं है इसी राधिक प्यारे जी प्यारे के साथ में जो संग रंग है जो मिलन का युद्ध मिलन का जो अपूर्व रस है रागों रंगे रसे रणे राग शब्द जो है वो रंग के अर्थ में रस के अर्थ में और रण के अर्थ में तीन अर्थों में रमान शब्द का प्रयोग होता है आसक्ति के अर्थ में रस के अर्थ में माने आनंद के अर्थ में और युद्ध के अर्थ में सब रंग में डूबे हुए तो रसरंग रंगे राधि आप रसरंग रंग में कुंजो दर कृतवती मुदाज कुंजो दर में तुम जो अपूर्व रूप से आनंद करती हुई विराजमानी हो अभी भी कई जगह सेवा की पद्धति में चार रात्रिया विशेष रूप से उज्जागर में बती हुई रात में जगते हैं शरद ऋतु की शरद पूर्णिमा की रात्रि इसी तरह से दीपावली की रात्रि कहीं देवोत्थान की रात्रि उस दिन भी जागरण रात्रि और होली की रात्रि इनमें वो जागर कहीं लीला में प्राप्त होता है उस दिन शहनी होती कभी कभी शहीद नहीं होती या के तो भावना से योगी तो ठाकुर जी के तो ऊपर जरा सा हल्का सा कपड़ा ला दिया बस वो भी शै अलग से साक्षात है नहीं क्योंकि उज्जागर करते हुए ये चारों जो रस की रात्रि है महाराष्ट्र की रात्रि दीपावली की रात्रि में श्री प्रियालाल सब उसमें पाठा क्रीड़ा कर खेलते हुए विराजमान है की रात्रि में रात्रि भर जागरण करते हुए जागरण करते हुए विराजमान हो रहे हैं देवोत्थान की रात्रि में भी ये रात्रि में जागरण करते हुए लीला करते हुए विराजमान हो गए तो कुछ रात्रि ऐसी है हैं जहां पर जागरण करते हुए भी विराजमान तो दूसरे दिन जल्दी से शंकर आदि आई ठाकुर ये सब लीला पद्धति में सेवा पद्धति में भी ये पद्धति कहीं प्राप्त है तो वो जागर रसिक नागर रंग संग रसिक नागर के रंग के संग में तुम तो जागरण करते हुए विराजमान भी हुए कुंजो दर एक कुंज में नृत कुंज में जहां तुम उगरण करती हुई विराजमान हुई नृत्य कुंज में श्री श्याम सुंदर के साथ और कुंज में जो अपनी जितनी भी सखीगण थे उन सखी गणों के साथ में विभिन्न रास इत्यादि में करती हुई आप विराजमान हुई नुमुदा रजन आज रजनी में जो कि आनंद को बढ़ाने वाली है रजनी का तात्पर्य है जो सुख को प्रदान करने वाली हो उसका नाम है रजनी ऐसी रात्रि में ही शिवराधिके आप उजागरण करती हुई विराजमान हो सुस्ना पिता ही मधुनैव शुभ हो तात्व ही शिवराधिके तब वो अवसर होगा कि मैं तुमको निरंतर निरंतर मधुनै सुस्ना पिता श्याम सुंदर के रस में ही स्नान कराती हुई विराजमान होगी मधु शब्द जो है कुश्री प्यारे की प्रीति के रस में उनको निवास करती हुई ब्राह्मण क्योंकि अष्टकालीन सेवा जो है वह केवल एक माध्यम है तत्वतः तो जितना भी अष्टकालीन सेवा का जो उपकरण का विधान है वो भाव रूप में सब रसात्मक हो करके ग्राम ठाकुर जी को भोजन कराने के बाद, में, के बाद में कराया क्या है श्री राधिका के उससे ज्यादा आपके लिए कोई और वस्तु नहीं है श्री विठलना की सेवा श्लोकों में कहते हैं अतः श्री राधिका अभराम को ही मैं आचमन के रूप में समर्पित कर रही हूँ स्नान कराया जा रहा है वहां पर रथिश्रम श्वेद से ही आप स्नान करते हुए विराजमान है तो कराया जा रहा है चल से स्नान परंतु ध्यान किया जा रहा है श्री पुलाल की रस लीला तो यहां पर होली डोलना एक केल के नाम श्री महाराणी जी का वर्णन किया गया कहा जा रहा है होली हो रही है डोल हो रहा है, रहा है। हो रहा है पर से रस को छिपाने के लिए है भीतर में ध्यान किया जा रहा है वो एक केली के होली कहने से ही उनका ध्यान कहां पहुंचेगा जो रस जन है उनका ध्यान कहीं केली में पहुंचेगा हिडोरा कहने पर उनका ध्यान कहीं प्रियालाल के विलास में ही पहुंचेगा डोल कहने पर ही प्रियालाल के विलास में ही पहुंचेगा तो अन्य जितनी भी वस्तु है वो सखी गुन की खान है कहे रसीली बात ये स्वाभाविक तो जो दैनंद लीला की सेवा है उस सेवा में भी ये सखी और रस की बात ही कहती हुई विराजमान और मूलतः श्री प्रियालाल के हृदय में होकर के ये रस की बुद्धि ही करना चाहती है कोई भी बात ऐसी नहीं है जिसने प्रियालाल के हृदय में ये रस को बढ़ाना नहीं चाहता कहें रसी भी बात रसीली बात ही कहती तो सुस्म आप पिताही मथुन जलसे स्नान नहीं है तत्वतः तो मीठी बात और जो श्रृंगार रस है उस श्रृंगार रस से ही आपके चित्त को महलाती हूं तो मैं दासी, वो अवसर होगा? श्री के आपको स्नान किया जा रहा है उनके द्वारा, जन के द्वारा, के पर वास्तव में स्नान किया जा रहा है श्री प्रिया लाल की प्रिया लाल जी के प्रति श्री प्रिया की प्रीति को ही बढ़ाया जा रहा है उसे स्नान किया जा रहा है शुभ हो जता हूं और श्री श्याम के जिस आस्वाद को आपने अनुभव किया उसी को ही स्मृति में विचार करते हुए और उसको ही प्रति में ध्यान करते हुए मैं तुमको भोजन कराऊंगी जो पूर्ण वस्तु है उसको जहां पर पहचान उसका नाम है यदि यह त अब अवरा जो शक्ति है उसका नाम है यहाँ स्वयं देव दत्ता ये पृथ्वीज्ञा हो गई ये वो ही देव दत्त है पहले देखा था अब पहचानने में आ गया ये वही देव देव दत्त है तो ये हो गई पृथ्वी विज्ञा विज्ञान भी श्री लाल जी की जिस मधुर लीला का आपने ध्यान किया ये सखीगण पृथ्वी विज्ञा में उसी का आश्रय प्रदान करती हुई उसी का स्मरण कराती हुई विराजमान होती है ये वो ही लीला श्री प्रिया जी के श्रे के ऊपर जब वो कर रही हैं उस समय कहीं, के के कहीं अंकित है लाल जी के कुंडल श्री प्रिया जी के कपोल के ऊपर अंकित है उस समय उतन करते समय श्री सखीर प्रिया के हृदय में उसी रस का स्नान कराती है वो उटन -उटन नहीं उतन उसी रस का स्नान करती हुई विराजमान होती है। तो के रूप में ये ये ये जो चिन्ह चिन्ह उसी रस के चिन्ह है इसका का इसकी प्रतिभिज्ञा कराती हुई कहीं विराजमान होती है इसी प्रकार जो पहले अनुभूत वस्तु है उस वस्तु को दोहारा ग्रहण करते हुए कि ये माला श्याम सुंदर ने होली के भगवान सखी तुमको प्रणाम किया ऐसा कहकर के जो चित्त है गुण है चेतन अनुभूत को जो पुनः ग्रहण करे उसका नाम चित्त जो तत्ता विदनता इन दोनों का अवग्रहण करे उसका नाम है कहीं पृथ्वी और पूर्व जो ज्ञान है उसका संकलन करना उसका नाम है स्मृति तो चित्त चेतना स्मृति और क्या? इन तीनों के माध्यम से यह सखीरण सदा सदा शिव प्रिया के हृदय में सुस्नापिता मधुनैव और सुमोजता उन्हीं का भोजन कराती हुई विराजमान होती ये भोजन भोजन नहीं है चार प्रकार के अंग हो नहीं है इन अन्न के भीतर जो सुभोजता, श्री प्रिया की जो स्मृति है उन स्मृतियों का ही आस्वादन जैसे समर्पित करना वो मुख्य भोजन होकर के विराजमान है राधे कदा शपे मक्कर लाल तांगी हे श्री राधे के आप जब श्रमित होकर के विराजमान हो मैं ही आपको रति सुख से व्यरत करूंगी तबियत खराब मुझे जाएगी अब सोचा तो रस्से विरोध करने वाली भी सखी है और रस्म प्रवृत्त कराने वाली भी सखी है वे ही सखी कहती है दूर भाई सब शिथिलता अब उन खेलो आने शिथिलता दूर हो गई अब चलो दोबारा होली खेला प्रारंभ करो तो होली के खेल में प्रियालाल को दूर करना ये भी सखियों का काम रक्ष्मी का जो काम है वो सब सखी करेंगे लाल लाल को को में में कराने कराने वाली और प्रिया को कराने वाली और सखी तो, तो, के, तो मैं आपको रसकेली से विरत करके शयन कराऊंगी और उस समय आपकी एढ़ी को अपनी थोड़ी से लगा करके शैया के निकट बैठ के आपके चरणों को धीरे से चापती चुप चुपड़ती हुई विराजमान होंगी चापत चुपरत सेज पर कभी चापते हुए कभी चुपड़ते हुए सेज के ऊपर विराजमान चापत चुपड़त सेज पर और चलत नैन और मुख मौन नेत्र के सारे पर चलूंगी मुख से मांग रखूंगे मुंह से नहीं तो नहीं बोलेगा तो, तो, तो राधे कला कर लाली शिव राधे के इस राशि के द्वारा आपके चरणों को लोटा जाएगा कब आप शहन करोगी वो जय जय जय गोपाल श्री हरिंग थोड़ा सा देखा ठीक है एक छोड़ सोमवार बुधवार